ईशावासी उपनिषद सदगुरु ओशो के अमृत प्रवचन एवं ध्यान प्रेम ट्रैक पॉइंट सर्वस्व प्रभु को समर्पित कुरे कर्मी जिजी विषेक्ष एवं तय नान्य थे तो कर्म लिप्य नरे इस लोक में कर्म करते हुए ही सौ वर्ष जीने की इच्छा करें इस प्रकार मनुष्यत्व का अभिमान रखने वाले तेरे लिए इसके सिवाय और कोई मार्ग नहीं है जिससे तुझे कर्म का लेप न हो संसार में कोई ऐसा दूसरा मार्ग नहीं है जिससे चलकर कर्म का लेप न हो जिस मार्ग के इस आवास से चर्चा की है वो मार्ग है सब प्रभु को अर्पित करके जीना सब उसके ही चरणों में छोड़ देना सब उसको ही समर्पित कर देना स्वयं के कर्ता का समस्त भाव छोड़कर कर्मों से जो गुजरने को राजी है उसे इस संसार में कर्म का कोई लेप नहीं होता है एक ही मार्ग है दूसरा कोई मार्ग नहीं दो तो तीन बातें समझ लेनी उपयोगी हैं। एक तो संसार में जीना और कर्म से लिप्त न होना बड़ी ही कीमिया बड़ी बुद्धिमत्ता बड़ी विश्रम की बात है करीब करीब ऐसे ही जैसे कोई काजल की कोठरी से निकले और उसे काजल न लगे फिर घड़ी तो घड़ी की बात नहीं है अगर एक जीवन को भी पूरा नहीं तो कम से कम सौ वर्ष और अगर अनेक जीवन को स्मरण करें तो अनेक सौ वर्ष लाखों वर्ष की यात्रा है एक ही जीवन की बात की है इस सूत्र में कि जहां कम से कम सौ वर्ष जीवन है सौ वर्ष काजल की कोठरी से कोई गुजरे निरंतर जागे सोए उठे बैठे जिए और काजल से अछूता रह जाए बड़ी ही बुद्धिमत्ता बड़े योग की बात है अन्यथा यही आसान और सहज है कि काजल पकड़ ले इतना ही नहीं कि काजल छू जाए बल्कि व्यक्ति काजली हो जाए यही साधारणता संभव है छूना तो स्वाभाविक मालूम होता है लेकिन सौ वर्ष काजल के साथ रहना पड़े तो कठिन लगती है यह बात कि व्यक्ति ही काजल ना हो जाए काला ना हो जाए जो भी हमें करना पड़े उससे हम अछूते गुजर कैसे पाएंगे करते हैं तभी तभी हम उससे जुड़ जाते हैं क्रोध करते हैं तो क्रोध से जुड़ जाते हैं प्रेम करते हैं तो प्रेम से जुड़ जाते हैं लड़ते हैं तो लड़ने से जुड़ जाते हैं भागते हैं तो भागने से जुड़ जाते हैं, भूख करते हैं तो भूख पकड़ लेता है और मजा तो ऐसा है जकड़ उनका कि त्याग करते हैं तो त्याग भी पकड़ लेता है वो उससे भी काजल ही हाथ में आता है भूख की तो अकल होती ही है कि मेरे पास इतना धन है त्याग की भी अकड़ होती है कि मैंने इतना धन त्याग वो अकड़ काजल बन जाती है वो अकड़ अहंकार आदमी एक जीवन के सौ वर्ष भी कैसे भी गुजारे कुछ तो करेगा जो भी करेगा वही उसके उसके काले होने का रास्ता बन जाएगा ईशावास का यह सूत्र कहता है लेकिन एक मार्ग है उसी मार्ग की बात की जा रही जिस मार्ग से सौ वर्ष इस काली कोठरी से गुजरकर भी व्यक्ति अपनी शुभ्रता को लेस मात्र भी नहीं खोता और व्यक्ति को कर्मों का कोई लेप नहीं होता है असंभव लगती है बात लेकिन इस जगत में जिस सूत्र की ईशावा से बात कर रहा है अगर हम ठीक से समझ लें तो असंभव नहीं रह जाएगी बात सूत्र यह कह रहा है कि व्यक्ति कुछ भी करे तो काजल तो लग जाएगा करता हुआ कि काला हुआ एक ही रास्ता रह जाता है कि व्यक्ति करता ही ना बने कर्म से तो बचा नहीं जा सकता जियेंगे तो कर्म तो होगा ही इसलिए अगर कोई कहता है कर्म को छोड़ दे तो फिर फिर तो कर फिर तो कोई लेप नहीं होगा लेकिन जीना है तो कर्म तो होगा ही श्वास भी लेनी है तो कर्म हो जाएगा दुकान जो करता है वही कर्म करता है ऐसा नहीं जो भिक्षा मांगता है वो भी कर्म करता है और जो घर बसाता है वही कर्म करता है ऐसा नहीं जो घर छोड़ के वन में चला जाता है वो भी कर्म करता है उनके कर्म भिन्न हो सकते हैं लेकिन एक कर्म और दूसरा अकर्म है ऐसा नहीं दोनों ही कर्म है यहां तो जीने ही जहां कर्म है छोड़ना भी जहां कर्म बन जाएगा वहां कर्म को छोड़कर अगर कोई सोचता हो कि हम काले काजल से बच जाएंगे तो तो व्यर्थ सोचता है उस सोचने से कभी भी कोई घटना घटने वाली नहीं है। कर्मों से छोड़कर कोई भाग सकता है और तब पलायन ही उसका कर्म बन जाता है भागना ही उसका कर्म बन जाता है वो भी पकड़ लेता है एक ही रास्ता दिखाई पड़ता है वो ये कि कर्म से तो छूटने का उपाय नहीं लेकिन कर्ता से छूटा जा सकता लेकिन अगर कर्म जारी रहेंगे तो कर्ता से कोई छूटेगा कैसे जब मैं कर्म करूंगा तो कर्ता तो हो जाऊंगा लेकिन ईशावा कहता है कर्म तो कर सकते हो कर्ता से छूट सकते हो साधारणता हमें दिखाई पड़ता है कि कर्म से छूट जाऊ तो शायद कर्ता से छूट जाए हम मैं करूंगा कर्म मैं बनूंगा कर्ता, लेकिन ईसावास से कहता है यह संभव नहीं है संभव इससे उल्टी बात है बात है और वो ये है कि कर्म तो तुम करते रहो और कर्ता से छूट जाओ ये कैसे होगा ऐसे कर्म से हम थोड़ा बहुत परिचित हैं जब भी हम अभिनय करते हैं तब हमें ख्याल में आती है बात कि कर्म हो सकता है और करता नहीं हो राम की सीता खो जाए तो राम रोते हैं वन में वृक्षों को पकड़ पकड़ के चिल्लाते हैं पूछते हैं सीता कहां है रामलीला के मंच पर भी किसी राम की सीता खो जाती वो भी रोता है वो भी वृक्षों से पूछता है सीता कहां है और शायद राम से कहीं ज्यादा ही जोर से चिल्ला के पूछता है शायद राम से ज्यादा कुशलता से भी पूछता है क्योंकि राम को रिहर्सल का कोई मौका मिला नहीं उसने काफी अभ्यास किया होता है कर्म तो करता है वही जो राम ने किया पूछता है सीता कहां लेकिन पीछे कोई करता नहीं होता अभिनेता होता है ध्यान रहे कर्म दो तरह से हो सकता है कर्ता होते हुए भी हो सकता है अभिनेता होते हुए भी हो सकता है कर्ता की जगह अभिनेता आ जाए तो कर्म तो बाहर जारी रहेगा लेकिन भीतर कर्ता की जगह अभिनेता हो जाए तो समस्त रूपांतरण हो जाता है अभिनय बांधता नहीं अभिनय बाहर ही बाहर रह जाता है भीतर तो उसका प्रवेश नहीं होता अभिनय गहरे में नहीं उतरता सतह पर घूमता है और विदा हो जाता है कितना ही होता हो अभिनेता राम और कितना ही आंसू टपकाता हो उसके आंसू प्राणी से नहीं आते अक्सर तो उसे आंखों में अंजन लगाना पड़ता है कि आंसू आ जाए ंजन में भी लगाए अभ्यास से भी ले आता हूं तो भी आंसू सतह से आते हैं गहराई से नहीं आते चिल्लाता है आवाज आती है पर कंठ से ही आती है हृदय से नहीं आती भीतर सब अछूता रह जाता है भीतर कुछ भी छूता नहीं भीतर आय रह जाता है निकलता है काजल की कोठरी से लेकिन भीतर करता नहीं है अभिनेता है ध्यान रहे करता पकड़ता है काजल को कर्म नहीं पकड़ता है अगर कर्म ही पकड़ता है काजल को तब तो फिर ईसावास जो कहता है वो नहीं हो सकता गीता जो कहती है वो नहीं हो सकता फिर तो कर्म करते हुए कर्म से कोई छुटकारा नहीं है फिर तो जीते जी कर्म से कोई छुटकारा ही फिर तो, तो मरने पर ही कर्म से छुटकारा हो सकता फिर तो जीवित मुक्ति नहीं मालूम होती और जो जीते जी मुक्त नहीं हो सका वो मरकर कैसे मुक्त हो सकेगा जो जीते जी नहीं मुक्त हो सका वो मरकर तो हो नहीं सकता है कर्म को अगर पकड़ता हो वो जो काजल है जीवन का अगर कर्म पर लेप चढ़ जाता हो उसका तब तो असंभव है लेकिन जो गहरे खोजते हैं वो कहते हैं कर्म को नहीं करता को पकड़ता है जब भी कोई कहता है मैं करता हूं बस तभी जब कर्म और मैं का जोड़ होता है तभी जब मैं और कर्म की आइडेंटिटी तादात्म होता है तभी जब मैं कर्म के साथ अपने को एक कर लेता हूं और कहता हूं मैं करता हूं बस तभी तभी वो काजल पकड़ लेता है और तभी जीवन अंधेरे से और कालीमा से भर जाता है अगर भीतर कोई कहने वाला ना हो कि मैं करता हूं और भीतर अगर कोई जानने वाला हो कि अभिनय हो रहा है कि मंच पर नाटक के इकट्ठे हुए होगी बड़ी मंच होगी पूरी पृथ्वी मंच हो सकती है मंच के बड़े होने से कोई अंतर नहीं पड़ता और पर्दा एक ही बार उठता होगा जन्म के वक्त और मृत्यु के वक्त गिरता होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता की है लंबा है एक ही बार पर्दा गिरता है इससे अंतर नहीं पड़ता लेकिन अगर भीतर अभिनय का ख्याल है एक्टिंग का ख्याल है एक्टर का नहीं भीतर करने वाले का ख्याल नहीं है अभिनय का ख्याल है तो सारा जगत एक लीला एक नाटक जीवन एक मंच एक कथा एक कहानी हो गई फिर हम पात्र हैं और पात्रों को कुछ भी नहीं छूता है इस ईश्वरवास के सूत्र में कहा है एक ही मार्ग है कि मनुष्य जीते जी कर्म के गुजरते हुए भी और कर्म में लिप्त ना हो वो मार्ग है जीवन को एक अभिनय में रूपांतरित कर लेना लेकिन हम बहुत अद्भुत लोग हम अभिनय को तो जीवन में रूपांतरित कर लेते हैं लेकिन जीवन को अभिनय में रूपांतरित नहीं कर पाते अभिनय को जरूर हम बहुत बार जीवन बना लेते हैं बहुत बार तो हमारा जीवन हमारे सीखे हुए अभिनय का बहुत मजबूती से हमारे ऊपर लद जाना होता है अगर हम मनुस्विद से पूछें तो मनुस्विद कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति का जो भी हमें आचरण दिखाई पड़ता है वो सब सिखाया हुआ आचरण है सब कल्टीवेटेड कंडीशनिंग जिसे हम मनुष्य का स्वभाव कहते हैं कहते हैं इस आदमी का ये स्वभाव है मनुष्य कहता है आदमी का कोई भी स्वभाव नहीं अगर आदमी का कोई भी स्वभाव है तो वो इन्फिनिट लिक्विडिटी वो अंतहीन तरलता है मनुष्य ऐसा है जैसे हम पानी को एक गिलास में भर दें तो वो गिलास जैसा हो जाए और एक लोटे में भर दें तो वो लोटे जैसा हो जाए और एक गागर में डाल दें तो वो गागर जैसा हो जाए और जैसा हो वर्तन का आकार वैसा ही पानी आकार ले ले पानी का कौन सा स्वाभाविक आकार है पानी का कोई स्वाभाविक आकार नहीं है पानी का स्वभाव अनंत आकार लेने की क्षमता है इसलिए जो भी रूप होगा पानी तत्काल वही आकार लेगा पानी जिद्दी नहीं है पानी हटी नहीं है वो ये नहीं कहता की मैं इसी आकार में रहूंगा वो कहता है कोई भी आकार हो हम रांची मनुष्य का भी कोई स्वभाव नहीं जिसे भी हम स्वभाव कहते हैं वो भी सिखाई गई व्यवस्था सीखे हुए वर्तन में संस्कार के ढांचे में किया गया आचरण है इसलिए एक व्यक्ति मांसाहारी के घर में पैदा होता है तो मांसाहार करने लगता है स्वभाव नहीं उसे भी शाकाहारी के घर में पालें वो शाकाहार करेगा वो मांस देखे मांस देख के उसे उल्टी हो जाएगी वमन हो जाएगा कपराहट हो जाएगी नहीं ऐसा मत समझ लेना कि शाकाहारी के घर में जो बड़ा हुआ तो बड़ा गुणी है और मांसाहारी के घर में बड़ा हुआ तो बड़ा दुर्गुणी है नहीं बड़े होने के भेद है बर्तन का आकार है वो पकड़ लिया गया बचपन से हम हर एक व्यक्ति को कुछ सिखा रहे हैं वो सिखावन अगर ठीक से समझें कि जीवन में जो अभिनय उसे करना है उसकी तैयारी जिन्हें हम शिक्षा कहते हैं वो हमारे रिहर्सल के जहां हम जीवन के अभिनय की तैयारी करते हैं उसके प्रशिक्षण के स्थल परिवार समाज स्कूल इस विश्वविद्यालय वहां हम तैयार करते हैं एक व्यक्ति को एक ढंग से एक्ट करने के लिए एक व्यक्ति को हम हिंदू की तरह तैयार करते हैं एक व्यक्ति को हम अमेरिकन की तरह तैयार करते हैं एक व्यक्ति को हम ईसाई की तरह तैयार करते हैं एक को हम चीनी की तरह तैयार करते हैं और फिर वे तैयार हो जाते हैं और कल कल जब ढांचे उनके मजबूत हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये उनका स्वभाव है ये सब सिखाए गए अभिनय जो इतने मजबूती से पकड़ लिए गए कोई उनको करते वक्त व्यक्ति को ख्याल नहीं आता की मैं अभिनय कर रहा हूँ कभी आपको ख्याल आया कि आप जैन हिंदू मुसलमान ईसाई ये आपके सिखाए गए अभिनय है जो आपको न सिखाए गए होते तो आपने कभी न सीखे होते लेकिन जब आप कहते हैं मैं हिंदू हूं तब आप कर्ता बन जाते हैं। तब तलवारें चल सकती तब जान ली और दी जा सकती और अगर कोई कह दे कि हिंदू नहीं है आप तो उपद्रव हो सकता है मनुष्य कहते हैं कि वो जो आदत है वो दूसरा स्वभाव है ऐसा पुराने मनस्वित कहते थे हैबिट इज द सेकंड नेचर ऐसा पुराने मनस्वित कहते थे मैं मनस्वित कहते हैं नेचर इज द फर्स्ट हैबिट वो जो स्वभाव है वो पहली आदत है सुना है हमने निरंतर कि आदत जो है वो दूसरा स्वभाव है लेकिन जितनी ज्यादा खोज होती है आदमी के स्वभाव की उतना ही पता चलता है कि जिसे हम स्वभाव कहते हैं वो पहली आदत है। बहुत गहरे में बैठ गई फिर इतनी मजबूत हो गई कि व्यक्ति भूल गया कि मैं अभिनय कर रहा हूं अगर आपको याद रहे कि आप अभिनय कर रहे हैं तो छुरेबाजी नहीं होगी तो क्योंकि आप कहेंगे क्या पागलपन मैं हिंदू होने का खेल खेल रहा हूं आप मुसलमान होने का खेल खेल रहे हैं इसमें झगड़ा कहा है नहीं झगड़ा वहां आ जाता है क्योंकि ये खेल नहीं है ये गंभीर बात है ये मामला खेल का नहीं है बर्न ने किताब लिखी है गेम्स दैट पीपल प्ले खेल जो लोग खेलते हैं उसमें उसने फुटबॉल और हॉकी और ताश और कैरम और शतरंज नहीं गिनाए उसमें उसने हिंदू मुसलमान ईसाई भी गिना ये भी खेल हैं जो लोग खेलते महंगे पड़ जाते कभी कभी शतरंज में भी तलवार चल जाती तो अगर हिंदू मुस्लिम में चल जाती तो कोई बहुत हैरानी की बात नहीं गंभीरता से पकड़ लिए अभिनय लगते हैं कि जीवन हो गए और जो जो सिखा दिया जाता है वो पकड़ लिया जाता है सारी दुनिया में स्त्रियों को सिखा दिया गया कि वो पुरुष से हीन है पकड़ लिया सीख गई हालांकि ऐसे समाज भी हैं मात्र सत्ताक जहां सिखाया गया है कि पुरुष स्त्रियों से हीन है तो वहां वैसी बात लोग सीख गए ऐसे कबीले भी हैं जहां स्त्री श्रेष्ठ है और तो हीन है और बड़े मजे की बात तो यह है कि जिन कबीलों में यह सिखाया गया कि स्त्री श्रेष्ठ पुरुषहीन है वहां पुरुषहीन हो गया है और स्त्री श्रेष्ठ हो गई और जहां सिखाया गया स्त्रीहीन वहां स्त्रीहीन हो गई है और पुरुष श्रेष्ठ हो गया है नहीं पानी की तरह हम वर्तनों में डाल देते हैं आदमी फिर अभिनय इतने मजबूती से पकड़ लेते हैं अहंकार को कि फिर वो ये नहीं कहता कि मैं अभिनय कर रहा हूं वो कहता है ये मैं हूं ये हिंदू है मेरा खेल नहीं है ये मैं हूं और जिस क्षण आपने कहा कि मैं हूं उस दिन आपके ऊपर कालिख लगनी शुरू हो गई और आप पर ही लगे तो भी कम है जिस आदमी पर काले खुद पर लगनी शुरू होती है वो दूसरों पर भी काले फेंकना शुरू कर देता है काले ही होती हाथ में वही हम लिंदन करते हैं फिर फिर हम खुद भी काले होते हैं दूसरों को भी काले करते चले जाओ फिर सारी जिंदगी काली मां से भर जाती हम अभिनय को भी करता की तरह करने की तैयारी कर लिए अब कैसे खेल है? लेकिन गहरे बैठ गए दो छोटे बच्चे गुड्डा और गुड्डी का विवाह करवाते हम कहते हैं खेल खेल रहे हैं लेकिन कभी ख्याल किया कि स्त्री पुरुष का विवाह भी थोड़े बड़े पैमाने पर ऑन लार्ज स्केल गुड्डा और गुड्डिया के विवाह से ज्यादा नहीं सब रीतरिश्म वही है सब हिसाब वही है सब व्यवस्था ढोलबाजे वही है सब ढोंग सब इंसान वही है हाफ फर्क इतना है कि उस छोटे उम्र के बच्चे खेलते हैं ऐसे बड़े उम्र के बच्चे खेलते हैं छोटे उम्र के बच्चे जल्दी भूल जाते हैं सांझ को भूल जाते हैं सुबह शादी की थी ये बड़ी उम्र के बच्चे अदालतों तक में लड़ते हैं भूलते नहीं मजबूती से पकड़ लेते लेकिन कोई मानने को राजी न होगा कि विवाह एक खेल कठिनाई मानूम पड़ेगी क्योंकि अगर विवाह एक खेल हो जाए तो उसके आस बना परिवार भी एक खेल हो जाएगा और उस परिवार के आसपास बना हुआ समाज भी एक खेल हो जाएगा और समाज के आसपास फैला हुआ सारे मनुष्य का जगत एक खेल हो जाए। इसलिए एक एक कदम हमको मजबूत रखना पड़ता है विवाह खेल नहीं है गंभीर बात है जीवन मरण की समस्या है परिवार खेल नहीं है समाज खेल नहीं है फिर एक एक कदम चीजें मजबूत पत्थर की तरह होती चली जाती है फिर सब सख्त हो जाता है और जो आदमी इसको खेल की तरह लेगा हम उसकी जान ले लेंगे क्योंकि वह हमारी सारी गंभीर व्यवस्था को तोड़ रहा है वह हमारे खेल के नियमों को नहीं मान रहा है हम उससे बदला लेंगे जिंदगी हमारी पूरी की पूरी एक लंबा अभिनय है लेकिन अभिनय को हमने ऐसा ढाल लिया है कि हम कहते हैं हमारा कर्तत्व है ईसावास से उल्टी बात कहता है वो कहता है अभिनय को तो अभिनय जानो ही ऐसी कोई भी घटना नहीं है जगत में जिसके लिए तुम कर्ता बनने के पागलपन में पड़ो, पागल हो तुम जो कर्ता बनो कर्ता तो तुम परमात्मा को ही बनने दो उस पर ही छोड़ दो जो सदा है तुम नहीं थे तब भी था तुम नहीं होगे तब भी होगा उस पर ही छोड़ दो करना उस पर ही छोड़ दो तुम करने के बोझ को मत लो वो बोझ बहुत ज्यादा पड़ जाएगा तुमसे ज्यादा पड़ जाएगा तुम्हारी सामर्स्य ज्यादा है वो पत्थर वो बोझ बड़ा है उसके नीचे दबोगे और मर जाओगे उससे उबर ना पाओगे लेकिन हमारे अहंकार को कठिनाई होती हमारे अहंकार को रस आता है जितना बड़ा पत्थर हमारी छाती पर हो उतना रस आता है जितना बड़ा पत्थर कोई आदमी छाती पर उठा ले उतनी अकर आती है, लगता है कि मैं इतना बड़ा पत्थर उठा रहा हूं तुम तो कुछ भी नहीं उठा रहे हो मैं बहुत बड़ा पत्थर उठा रहा हूं राष्ट्रपति हैं प्रधानमंत्री हैं ये बड़े पत्थरों का मजा लेते हैं, हजार गाली खाते हैं हजार मुसीबत में पड़ते हैं लेकिन बड़ा पत्थर उठाने के लिए बड़ा पत्थर छाती पे हो इतना बता पाए तुम्हारी छाती पे बहुत छोटा पत्थर क्या आप ग्राम पंचायत के प्रमुख हो बस ना कहा हम राष्ट्रपति कहा तुम ग्राम पंचायत के प्रमुख द सेम प्लेन ए लार्जर स्केल वो ग्राम पंचायत का पागलपन भी वही हो रहा है वो जरा छोटी मंच है राष्ट्रपति की जरा बड़ा बड़ी मंच है। वो ग्राम पंचायत का जो सरपंच है वो भी पीले थे कि कब पहुंच जाए वो भी कोई बड़ा पत्थर उठा ले। इस सारी जिंदगी में जितना बड़ा पत्थर छाती पर है आदमी के हम उतना बड़ा आदमी कहते हैं उसे सच्चाई उल्टी है जो जानते हैं वो कहते हैं जिसकी छाती पर पत्थर ही नहीं वही आदमी फूल की तरह हल्का जिसके ऊपर कोई बोझ नहीं लेकिन ऐसा आदमी खोजना मुश्किल छोटा न छोटा बोझ तो आदमी रखे ही रहता है नहीं होगा ग्राम पंचायत का सरपंच तो अपने घर का तो प्रमुख होगा ही और ऐसा भी नहीं है कि घर में बाप ही प्रमुख होता है जरा आप बाहर चला जाए तो छोटा बच्चा अपने से छोटे बच्चों का प्रमुख हो जाता है डोमिनेट करने लगता फौरन आपके सामने लड़ रहा होगा आपका बच्चा छोटे भाई से आप हट जाए आप अचानक पाएंगे कि वो डोमिनेट करने लगा वो वही रोल अदा करने लगा जो आप कर रहे थे पैमाना छोटा होगा हैसकित कम होगी लेकिन खेल वही होगा अनुपात के फर्क होंगे आप 200 सौ चार सो के बीच में खेल खेलते हैं वो 2 और चार के बीच में खेलेगा लेकिन प्रिपोर्शन वही होगा दो और चार और 200 सौ चार सो में कोई फर्क नहीं अनुपात का कोई फर्क नहीं आंकड़ों का फर्क है छोटे बच्चे छोटा खेल खेलेंगे बड़े बच्चे बड़ा खेल खेलेंगे बूढ़े और बड़ा खेल खेलते चले जाएंगे आदमी को बड़ी कठिनाई होती अगर वो ये ना बता पाए कि मेरी छाती पर कोई पत्थर तो ये भी मजे की बात है कि जितना बड़ा पत्थर होता है हम अक्सर उससे ज्यादा बड़ा बताते मैं जिस विश्वविद्यालय में था एक महिला मेरे साथ प्रोफेसर थी उनकी बीमारियों सुन सुन सुनकर मैं बहुत हैरान हो गया था इतनी बीमारियां एक महिला को हो भी नहीं सकती जब भी मुझे मिलती वो कुछ बड़ी बीमारी छोटी बीमारियों में होती नहीं फिर मैं उनके पति को पूछा कि इतनी बीमारियां ऐसे तो पत्नी ही काफी बीमारी होती है फिर इतनी बीमारियां आप कैसे चला लेते हैं उन्होंने कहा कि आप बातों में मत पड़ना उसे छोटी बीमारी होती नहीं सर्दी जुकाम भी हो तो छो छीबी से से कम की वो बात नहीं करती मैं हैरान हुआ कि बीमारी को बड़ा करके बताने में क्या राज होगा है राज बड़ी बीमारी है तो बड़ा पत्थर छाती पर है छोटी बीमारी तो दो कोड़ी के आदमी है बीमारी भी हुई तो भी छोटी हुई कोई हैसियत की बीमारी नहीं हुई इसलिए तो हम बड़ी बीमारियों को राज रोग कहते थे जैसे लक्षमा था या क्षय रोग था तो राज रोग था छोटे गरीबों को नहीं होता था सिर्फ राजाओं का होता था मैं अभी पढ़ रहा था कि एक महिला ने डॉक्टर के पास जाके कहा कि मेरा अपेंडिक्स निकाल डाली और उसने कहा कि तुम्हारे अपेंडिक्स में कोई तकलीफ भी होनी चाहिए उसने कहा हो या ना हो मैं जिस क्लब की मेंबर हूं वहां सब स्त्रियां किसी का अपेंडिक्स निकल गया किसी का कुछ निकल गया मेरा कुछ नहीं निकला मेरा कुछ बात करने को ही नहीं मिलता आदमी की छाती पर पत्थर चाहिए फूल जैसा आदमी खोजना मुश्किल है जो कह सके मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं लेकिन लेकिन जिंदगी में बोझ है कौन कह सकेगा वही कह सकता है जो सारा बोझ परमात्मा को दे दे मजे की बात यह है कि सारा बोझ परमात्मा पर है आप व्यर्थ बीच के मध्यस्थ बन जाते हमारी हालत उस देहाती जैसी है जो ट्रेन में बैठ गया था अपना बिस्तर फिल्ट रखे हुए था पास पड़ोस के लोगों ने बहुत कहा कि नीचे रख दो क्यों कष्ट उठाते उसने कहा कि टिकट लेने लेकिन मैंने सिर्फ अपनी ही दी है भला आदमी था सज्जन था उसने कहा टिकट मैंने सिर्फ अपनी दी है बोझ की टिकट दी नहीं तो इस पेटी को इस बिस्तर को मैं नीचे कैसे ट्रेन पर रख ये तो ये तो सरकार के साथ धोखा होगा इसलिए इसको मैं सिर्फ रखे हुआ हूं अब उस देहाती को पता नहीं कि वो अपने सिर पर भी रखे रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रेन को तो बोझ ढोना ही पड़ता है बोझ तो परमात्मा ही धोता है सारा कर्तव्य तो परमात्मा ही धोता है लेकिन हम बीच बीच में परमात्मा की ट्रेन पर सवार अपना अपना बिस्तर अपने अपने सिर पर रखे हुए बड़ा सुख लेते हैं रास्ते में और जिनके ऊपर छोटे हैं भजन उनको कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी बेकार गई, कुछ बोझ तो बड़ा कर लेते मरते वक्त इतना बोझ तो होता कि है कि लोग कहते कि कुछ छोड़ गया है इसलिए जब कोई मर जाता है तो जो नहीं भी छोड़ गया है उसकी भी हम चर्चा करते हैं जो बोझ उस पर नहीं था उसकी भी चर्चा करते मैंने सुना है कि एक आदमी मर गया और जब गांव का पादरी उसकी कब्र के पास खड़े होकर उसके ताबूत को कब्र में उतारने लगा तो बातें करने लगा बड़ी उसके गुणों की उसके कामों की उसने जो किया उसकी सेवाएं उसकी पत्नी थोड़ी चिंतित हुई उसने अपने बेटे से कहा कि सोनी जरा झुक के देख ताबूत में तेरे पिता का ही चेहरा है ना क्योंकि ये बातें कभी हमने सुनी नहीं कि उन्होंने क्यों हो रात जाकर उसने पादरी से पूछा कि आप ये बातें कह रहे थे जहां तक मैं जानती हूं मेरे पति ने इस तरह के कोई काम कभी नहीं किए पादरी ने कहा न किये हूं लेकिन मर गया जो आदमी उस पर अगर कुछ काम न बताया जा सके तो लोग क्या कहेंगे कोई बोझ बताना जरूरी है का एक मित्र था वो मरा मरा तो मित्र ऐसा था कि जिंदगी भर बोलतेर को गाली देता रहा हर तरह से बोलतेर की आलोचना करता रहा बोलतेर की हर चीज की खिलाफत करता आदमी अच्छा भी नहीं था मरा तो कुछ लोग बोलतेर के पास आए और कहा कि कुछ भी हो आखिर तुम्हारा मित्र था माना कि तुम्हें तो बहुत गालियां थी तुम्हें बहुत भला बुरा कहा जिनकी भर तुम्हारी जड़क आती लेकिन फिर भी हम मर गया हो तो तुम दो शब्द तो उसकी प्रशंसा में लिख दो तो बोलतेड़ ने लिखा कि ही वॉज ए गुड मैन एंड ए ग्रेट वन प्रोवाइडेड ही इज रियलीट बड़ा आदमी था बड़े काम किए लेकिन अगर पक्का हो कि मर गया है तो हम ये कह सकते हैं प्रोवाइडेड ही इज रियलीड अगर जिंदा हो तो ये बात हम नहीं कह सकते तो मरे हुए आदमी की हमें प्रशंसा करनी पड़ती जो पत्थर उसने नहीं भी उठाया वो भी उससे उठवाने पड़ते हैं ऐसा भी क्या आदमी जिसके बाबत कहने को कुछ ना हो पीछे ऐसा वास्तव लेकिन उसी आदमी की बात कर रहा है वो कह रहा है कि जिसने सारा कर्तृत्व तो परमात्मा पर छोड़ दिया जो कहता मैं तो हूं ही नहीं है तो तू करता है तो तू मैं ज्यादा ज्यादा तेरे खेल का एक मौरा तू जहाँ चल दे चाल तू जो बना ले तू जो करवा दे तू हरा दे तो हार तू जिता दे तो जीत जाऊ न जीत मेरी है ना हार मेरी है हार भी तेरी जीत भी तेरी ऐसा जिसका पूरा समर्पण है जो कहता है सब परमात्मा का है मैं भी उसी का सब कृत्य उसका फिर भी जियेगा सास लेगा चलेगा उठेगा बैठेगा काम भी करेगा खाना भी खाएगा रात सोएगा भी ये सब होगा लेकिन भीतर करता नहीं होगा और ये एक ही मार्ग है और मैं भी कहता हूं कि इस आवाज से कऋषि ठीक कहता है ये एक ही मार्ग है आज तक पृथ्वी पर जो लोग भी सच में ही पूरी तरह इस जीवन से अलिप्त गुजर गए अच्छूते ताजे के ताजे जैसे के तैसे आए थे वैसे ही सरल वे वे ही लोग हैं जिन्होंने किसी तरह के अहंकार को बीच की यात्रा में अर्जित नहीं किया जो बिना अहंकार के जीते दिए और अहंकार अर्थात कर्ता का भाव और निरअहकार अर्थात समर्पण सरेंडर उस प्रभु के चरणों में सब दे देने की भावना